उस विक्षेप अंतरायों के कारण से जो चित्त विक्षेप होता है उस विक्षेप के साथ कुछ और भी चीजें हो जाती हैं उन्हीं विक्षेप के कारण अंतराय अंत्राय अंतराय कारण से विक्षेप हुआ और विक्षेप के साथ कुछ होते हैं उनको वर्णन करने जा रहा ये चीजें जब होने लगते हैं तो समझ लेना कि आपके अंदर अभी कुछ न कुछ अंतराय है अनुमान करने के लिए जान के बताओ क्या क्या होता है दुख का दौर मनस्यांग में जयत्व श्वास प्रश्वासाह विक्षेप सहबुव धुख दौर मनस्य अंग में जयत्व श्वास और प्रश्वास ये पांच चीजें विक्षेप के साथ होने वाले पदार्थ विक्षेप सहबु वह धुखम क्या है वो तीन प्रकार का है आध्यात्मिकम आदि भौतिकम आदि आध्यात्मिक शारीरिक जब वशात होने वाले किसी में बैठ नहीं पाओगे इसे कुछ कर नहीं पाओगे नहीं शारीरिक समस्याएं, बार बार सिरदर्द आ रहा है किसी को खांसी हो रहा है बार बार इसे बड़ा दिक्कत प्राणायाम क्या करेगा वो ध्यान कैसे करेगा ध्यान करेगा खांसी करेगा वो जो एक होगा ना खांसी करेगा तो ध्यान टूटेगा ध्यान करेगा तो खांसी नहीं हो पाएगा बड़ा मुश्किल है घुटन हो होगी फिर इसलिए सब जो है शारीरिक रोग निश्चित रूप हमें दुख का ही कारण बनता है साधना का सहयोग नहीं होते है ये आध्यात्मिक दुख है इसी प्रकार से आदि भौतिक उसने भी आध्यात्मिक भी, तो भी तो समझना है तो शरीर का दृष्टान जैसे वैसे मानसिक भी मानसिक भी शरीर से तंदुरुस्त है न खांसी न जुखाम, न कुछ भी नहीं लेकिन दिमाग खराब हो रखा है तो भी ध्यान क्या करेगा वो है ना? कोई न कोई चीज दिमाग बसा हुआ है ना फिर वो प्राप्त जब तक न हो तो दिमाग शांत होगा नहीं तो ध्यान नहीं कर सकेगा इसलिए मानसिक को चाहे शारीरिक दोनों प्रकार की चीज को आध्यात्मिका और आदि देविक आदि भौतिक उसके बाद होता है आदि भौतिक व्याघ्रदिचन्नी ऐसी जगह जाके बैठ गया पहले से दिमाग में पता नहीं आप आ सकते हैं यहाँ तो पता नहीं क्या होगा तो दिमाग तो भारी रह जाता है ध्यान क्या करेगा इसलिए देखा जाता है ऐसी जगह जहां पर सभी ओर से आपके अपने मन को सुरक्षा की संतुष्टि होना आदि भौतिक किसी समस्या सांप आने की बिच्छू आने का पहले से किसी ने भर दिया अरे वहां तो बहुत बिच्छू होते हैं तो फिर आप जाओगे ही नहीं वहां तो ये सब आदि भौतिक वस्तु है बाह्य वस्तु जो आपके लिए प्रताड़ना देने वाले हैं। और आदि दैविक के ज्योतिषी के पास पकड़ जाना पड़ता है ये ग्रह दोष वगैरह होते देवता लग गए विनायक कुश मांड वहन सब बदमाश ये बड़े तंग करते हैं आप के अंदर बाहर से अनेक प्रकार से कष्ट देते हैं ताकि आपका ध्यान वजन भंग हो जाए इसलिए आदिदेविक है ये तीनों प्रकार की चीजों का जो है धुखों को निवारण करना पड़ता है और ये ज्ञापन करते ही इनमें से कोई न कोई आ रहा है इसका मतलब में से कोई ने कोई अंतराय हमारे अंदर विराजमान है अतएव जो है, है। प्राणी न तद उपगाता है प्रयत्नते तद दुखम दुख का लक्षण बता रहे दुख किसे कहा जाए जिससे अभिहत होकर के यह प्राणी कितना परेशान है उसकी शमन करने के लिए प्रयास करता है उसी का नाम? किसी भी प्रकार की हो सकती है इसलिए जान के लक्षण ऐसे बना दिया जिसका आप परिहार खोज रहे हैं जिसके कारण से आपके अंदर किसी भी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो चुकी है और उसका परिहार आप खोज रहे हैं तो समझे उसी का नाम दुख वह स्थूल भी हो सकता है सूक्ष्म भी हो सकता है मानस भी हो सकता है भौतिक भी, भी हो सकता है और दैविक भी हो सकता है जैसे अब एक बार हो जाता है जिसे आपको आसन से निकाल दिया जाए वो भी भी बड़ा दुख है, वो भी दुख है है क्यों अब आप उसका ढूंढ रहे कहीं और लग कहीं और और लग जाए हमें कुटिया मिल जाए कमरा मिल जाए घूम रहे चक्कर काट रहे अब ध्यान भजन करोगे कि कमरा ढूंढोगे वो भी दुख रूप की नहीं हुआ इसे किसी भी चीज जिसके आप परिहार खोज रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि वो आपका दुख करो दौर मनस्यम कर गया इच्छा विघाता छेत सक्षो बहा दौर मनस्य दुर्मनस्य इच्छा के अभिघांत होने से चित चाहता था किसी चीज को पाने का वह मिला ही नहीं न माया मिली न राम कहते हैं ना नगारा बेचारा नहीं ये मिला ना वो मिला तो ऐसी स्थिति में जो चित्त की अवस्था होती उसका नाम दौर मनुष्य था एक दस अलप्त भूमिकत्व का अलब्ध भूमिकत्व जो हुआ जिस भूमि को चार आता जिस फल को चार आता जो भी है यो चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक हो तो उसकी अप्राप्ति अलब्ध भूमिक उसी के फल है दौर मनस्था चित्त में ना खाना छोड़ देगा पीना छोड़ देगा सब बंद दुखियों के कोने में बैठ जाएगा वो दौर दंगानी ये कंप थी तद अंग में जय शरीर में विभिन्न प्रकार की कंपन आदि पैदा होते नाम अंग में आसन का विरोधी है ये। पहले के जितने जितने दुख होता है किस प्रकार का दुख है उसके आधार पर कोई आसन का विरोधी, हो, हो का विरोधी दुख हो सकता है प्राणायाम का विरोधी दुख हो सकता है प्रचार का विरोधी दुख वो सभी पर दुख में अंदर सारी चीज आ जाती सभी का विरोधी कुछ कुछ हो सकते हैं निर्भर होता है किस प्रकार का दुख तो वह किसका विरोधी है अष्टांग योग में किसी न किसी का विरोधी हो जाता है और दौर में तो सीधा सीधी बात है धारणा और ध्यान का विरोधी है लेकिन अंग में जब चीजें केवल आसन का विरोधी अंगों में कंपन नाड़ियों में कंपन है जिसकी वजह से नाड़ियां शुद्ध न होने के कारण आप बैठ नहीं पाएंगे कोई भी क्रियाकलाप सही ढंग से लगातार कर नहीं पाएंगे अभ्यास नहीं हो सकेगा उसका नाम अंगमेज आसन विरोधी है प्राणो यम श्वास का लक्षण कर रहे प्राणो ये बाय। बाय। बाय। लेता है श्वास है। ये वायु कुंभक का विरोधी है आप जो है श्वास बाहर कर दिए हैं और बैठे हुए वायु कुंभक लगा करके अब लेकिन अंदर से घुसने लग गया अब चाहते हैं कि वह 20 सेकेंड 25 सेकेंड या एक मिनट जो भी जिसकी क्षमता है वो बढ़ाना चाह रहा है अभ्यास करना चाहता है ज्यादा देर तक मैं बाहर रोकू इतने में श्वास अंदर घुस जाता है ये आपके प्राणायाम का कुंभ का विरोधी है सामान्य श्वास की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ जब वायु कुंभक कर रहे हैं वांछित समय तक आप रोकना चाह रहे हैं नहीं रुक पाता है और प्रविष्ट हो जाता है इसका मतलब समझिए कि आपका शरीर अभी कमजोर है उतनी देर तक वायु कुंभक और अंतक कुंभक करने की क्षमता नहीं है तीसरे उन्होंने वहां एक व्यवहार दिया कितना करनी चाहिए एक दो एक दो बताते ना एक बार में श्वास हो दो बार में रोको फिर एक बार में छोड़ो फिर दो बार में रोको वन इंस टू टू इन इंस टू रेशो ऐसे बताए गए पहले भाई ये भी कठिन है वन इंस करो वो भी नहीं तो पहले बराबर कर दो सारी जित समय लिया समय में छोड़ो उतनी समय रोकना अंदर भी उतनी समय रोकना बाहर भी बराबर समय लेना अंदर रोकना छोड़ना फिर बाहर रोकना ये चारों चीजें बराबर पहले, फिर कहते हैं अंदर रोकने के समय ज्यादा रखो लेकर रुकना आसान है छोड़ के रुकना कठिन होता है इसे लिया आपने एक जितनी मात्रा में उसकी दो गुणा समय रोक लिया भीतर छोड़ा फिर जितने में लिएने का समय था जितने छोड़ने का उतनी ही समय में आपने छोड़ देनी है बाहर मैं बाहर रोकनी है तो वन टू वन वन हो जाता है एक दो एक, एक होता है फिर एक दो एक दो बनानी है फिर दो दो, दो, दो, फिर दो चार दो दो दो चार, दो चार दो चार ऐसे बढ़ाते बढ़ाते इसकी गुणा ऐसी बढ़ती है एक चौसठ बत्तीस चौसठ होता है अंतिम बड़ी कठिन काम होती लेकिन ये जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे धीरे होना पड़ता है नहीं तो क्या होगा कि जो कर रहे हैं उसमें ऐसी विचलन हो जाता है और जब वायु को मग जितना पूरा समय पहले इसमें तेजी से चली जाती है बहुत है। कि जितने समय में लिया है उतने समय में छोड़ना है फिर उतने ही समय में लेनी है पहली बार दो चार बार तो ठीक चलता है तो पांच छठी बार से क्या होता है सब काम खराब हो जाता है ले रहा है जितने में में छोड़ तो देता है लेकिन फिर वो बायु कुंभक ऐसा करता है कि दोबारा जब ले रहा है उस समय लेने लगता है, है। इसलिए ये दोनों के दोनों वाहक और अंत कुंभक के विरोधी है श्वास और प्रश्वास ये इसलिए सामान्य श्वास प्रश्वास की बात नहीं कह रहे हैं ये किसी का विरोधी नहीं तो जिंदा ही नहीं रहोगे नहीं इसे श्वास प्रश्वास बंद कर दो तो क्या है जिंदा रहोगे मर जाओगे इसे सामान्य श्वास प्रश्वास की बात नहीं हो रहा है यहाँ तो उनकी बात करें जो विक्षेप के साथ होने वाला, साधना का उनमें श्वास लेने से क्या लेना पड़ेगा बाह्य कंबक विरोधी को और प्रश्न से अंत कुंभक का विरोधी को समझना आप रोक रखते हैं जितने समय रोकना चाहते हैं रोकाने इतने में भर से बाहर निकल गया प्रश्वास हो गया ये जो अंत कुंभक का विरोधी हो गया इधर से वायु कुंभक और अंत विरोधी रूप में यहाँ गिन रहे श्वास और प्रश्वास को सामान्य नहीं प्राणो वायुम आचमकी प्राण क्या कर रहा है जब बाहर वायु को झटकी पी जाता है अर्थात वायु कुंभक किए श्वास को बाहर निकाल करके बाहर का वायु बाहर भीतर का प्राण भीतर ऐसी में प्राण छटपट है और झटकी बाहर का वायु को ले लेता है उसी का नाम जो है वह का विरोधी श्वास कॉस्ट्यूम वायु निस्सारी थी आपने श्वास लेके भर लिया भर करके रोका हुआ है उसको कहते हैं कुंभक उस कुंभक को करता वक्त क्या हो गया अंदर के वायु जटी की, आप रोकने की कोशिश किए लेकिन रोक नहीं पाए जटी बाहर भाग गया यद कॉस्ट्यूम वायु निस्सार प्रश्वास हो। ये अंत कुंभक का विरोधी हो गया विक्षेप सह वो विक्षिप्त चित्तस्य चित्त ये सब विक्षेप के साथ होने वाले विक्षिप्त चित्त के अंदर ही रहने वाले हैं ये एकाग्र भूमि निर्द भूमि में होता नहीं है समाहित चित्त से नवंती समाहित चित्त वाला है उसके अंदर सब नहीं हो सकता अच्छा आप जो उपसंहार करने जा रहे हैं दोनों प्रक्रिया अभ्यास वैराग्य अभ्याम निरोध ईश्वर प्रणिधान द्वा ईश्वर प्रणिधान में भी अभ्यास की जरूरत है क्योंकि भावना जबकि जो अभ्यास होना है इसे दोनों का मूल आधार अभ्यास है एक में कठिनाई क्या है वैराग्य अधीन होकर समाधि लगना वो बड़ा कठिन प्रक्रिया है और दूसरे में थोड़ा सरल है भजन भक्ति की प्रक्रिया है एक क्रिया प्रदान है एक भक्ति प्रदान है दोनों का अभ्यास आवश्यक है अभ्यास तो दोनों के लिए सामान्य बात है एक विलक्षण क्या है वैराग्य है और दूसरी की विलक्षणता है जप लेकिन वहां भी कह दिया था सकाम न करें तो अति उत्तम मोक्ष मार्ग की दृष्टि से अरे अरेद्यपि भक्ति से भी संहारी की प्रक्रिया तो यहाँ नहीं बोल रहे हैं बता दिए साधन है इससे भी जो है प्रत्येक तत्वाधि हो सकता है अंतराय का भाव हो जाएगा यानी कैसे होगा प्रक्रिया तीसरी पाद में वर्णन करेंगे तीसरी पाद बिस विस्तार रूप विचार करेंगे किस प्रक्रिया से यह भी आपको समाज तक पहुंचा सकता है भक्ति का मार्ग नहीं विस्तार से विचार करेंगे यार के साध्य सागर को बता दिया और उसमें व्यवधायकों को बता अंतरायों को अविश्ल का उपमार करते विक्षेपा प्रतिपक्ष होता है समाधिक विरोधी है अर्थात मोक्ष की विरोधी है तामे ता अभ्यास वैराग्याभ्याम नहीं पूर्वक्त अभ्यास और वैराग के द्वारा ही निष्काम भक्ति और निष्काम क्रिया के माध्यम से जिसकी अभ्यास करने पर क्या होता है आप इस विक्षेपो को निरोधित कर सकते हैं रोक सकते हैं अर्थात तो उसका प्रवाह जिस कारण से आपके अंदर विक्षेप पैदा हो रहा है उस प्रवाह का स्वरूप में परिवर्तन करना है प्रवाह को तो कोई रोक नहीं सकता है संसार में लेकिन प्रवाह का स्वरूप में परिवर्तन ला सकते हैं है उसको अंतरगामिनी कर दो बहिर्गामी प्रवाह को अंतर्गामी प्रवाह कर देना है वृत्तियों के प्रवाह। जब वृत्ति अंतर्गामी हो जाए बहिर्गामिनी को रोक दिया आपने स्वत ही प्रारक्रम वशात मात्र आप बहिर्गामी हो शरीर आवश्यक पर्यत आवश्यकता क्रियाकलाप करने मात्र ही बहिर्गामी जब होता है व्यक्ति तब तो उसके अधिकतर समय अंतर्गामिनी बना रहेगा वृत्ति और तारस वृत्ति जब ज्यादा से ज्यादा समय चाहे जप को अपनाए चाहे ध्यान मार्ग को अपनाए मंत्र जप के माध्यम से चले चाहे ध्यान के माध्यम से चले अवश्य वह समाधि को प्राप्त कर सकता है इसीलिए उस अभ्यास का ही विषय को उपसंहार करता हुआ सूत्र आरम्भ होता है तत्प्रतिबोधार्थम एक तत्ताभ्यास क्योंकि अभ्यास तो सभी कर रहे हैं लेकिन अभ्यास करने करने बहुत फर्क नहीं धीरे काल भी करते हैं निरंतर भी करते हैं सत्कार आय करते इन विषय भेद करते रहते फायदा पहले कई बार आज चुके राम का भजन कर दिया कभी राम रूम तो बेकार अब पहले तो उसमें निष्ठा थी अब उसमें आ गया फिर सोचा हनुमान जी भी तो जल्दी नहीं होते तो सीता मैया को पकड़ते तो इसको भी छोड़ा दो चार साल करके अनुष्ठान देख लिया हनुमान जी प्रसन्न नहीं हो रहे हैं उसको पूछ ही नहीं हिल रहा क्या करें उसको छोड़ा चले आया किसी और देवता में ये नहीं ये एक तत्व एक तत्व को पकड़ लो चाहे किसी को पकड़ो आगे तो कहेंगे था गधों मतलब गधा कर लो कोई दिक्कत तो नहीं है लेकिन गधे में तो निष्ठा करो किसी में तो निष्ठा करो चाहे घोड़ा सी चाहे भैंस से चाहे गधा से चाहे पत्नी सही राम से परमी ने देखा अब क्या करें तो उन्होंने अपने पत्नी को इतनी भी बना दिया और नवरात्र पूरा अनुष्ठान दिया आरती पूजा खूब करो तो सही आगे तो वो भी विकल्प देंगे यथा अभिमत ध्यान आदा आपको जिसमें मन लग जाए उसी का ध्यान करो वहीं से शुरू करो इस बहन स्वाम का दृष्टांत दिया था मैंने कहीं से शुरू कीजिए पहले शुरू करें तो सही अंतर यात्रा के लिए एकाग्रता होने का लेकिन हमेशी इसलिए अभ्यास का नियम है वो एक तत्व की होनी चाहिए बारंबार तत्व को बदलोगे तो कोई चीज प्राप्त तत्व मैंने उन विक्षेपो को प्रतिष्ठे करने के लिए विक्षेप को प्रतिष्ठे करने के लिए उनको मिटाने के लिए नाश करने के लिए आप निरंतर दीर्घकाल पर्यत करोगे उसका विषय में परिवर्तन नहीं होनी चाहिए एक तत्व की ही अभ्यास होनी चाहिए। भाष्य देखो विक्षेप विक्षेप का प्रच्छेद करने के लिए एक तत्व को, को आलम्बन करता हुआ चित्त का अभ्यास होनी चाहिए अब यहाँ थोड़ा बौद्धों के साथ शास्त्रार्थ करेंगे वो तो कहता है सर्वम शनिगम तो कहा अभ्यास की बात तुम कर रहे हो अभ्यास तो वो कर सकता है ना जो स्थिर है पूर्वोत्तर सभी भी क्षणों में एक आत्मा है तो वो आपका दीर्घ काल निरंतर ये सब तब घटेगा जब एक स्थिर आत्मा हो तो पूर्वोत्तर कालों में विराजमान एक ही हो तब होगा और वो कहते हैं तो ऐसा आत्मा है ही नहीं दुनिया में तो किसको कह रहे हो ध्यान करने को कौन करेगा ध्यान कैसे होगा ध्यान ये सब बकवास है दीर्घ काल निरंतर सत्कार आशी तो तो अभ्यास करो व्यर्थ बात क्योंकि आत्मा तो क्षण का प्रति नष्ट हो रहा है फिर अगला क्षण नया पैदा हो रहा है ऐसे क्षण विज्ञान तो ध्यान कर ही नहीं सकता है इसे, इसे विधिया व्यस्त तब उसको कहना पड़ेगा नहीं भाई क्षण विज्ञान से विस्तृत सिद्ध नहीं हो सकता क्षण विज्ञान के अंदर कोई भी चीज अपने सप्ताह के भी आप नहीं कर सकते तो बोल रहा है ना क्षण विज्ञान सही है या वो है ये है ये सब बेकार है तो अपना सिद्ध कर सिद्ध करने के लिए तो दो चार क्षण लगेंगे कि नहीं आप क्षणिक है तो अगला क्षण रहोगे ही नहीं तो सिद्ध कैसे करोगे मैं था मैं वही हूँ जो पहले आपसे शास्त्र करता तो वही मैं हूँ अभी ये तो कर ही नहीं सकता वो स्व सत्ता ही सिद्ध जिसको नहीं हो सकती है ऐसे क्षणिक वाद ऐसी कोई मतलब इसलिए सारी विधि यथार्थ सिद्ध करेंगे उसे क्यों नहीं हो सकता अरे व्यास जी के समय में बहुत कौन है जरूरी है तेरे जैसे गधे थे क्या व्यास जी अरे ऋषियों को त्रिकाल की पच्चीसों बार में बहुत आ चुका हूँ रामायण कब लिखी गई राम कब पैदा हुए मालूम नहीं किया इतिहास बार बार ये प्रश्न तुम लोग क्यों पूछते कर समझ में नहीं आती है अकल कहाँ चली जाती थी अरे ऋषियों के लिए जरूरत नहीं उनके समय में कोई चीज होना ये तो हमारे आपके जैसे लोगों के लिए जरूरत है हमारे पूर्ववर्ती के हम खंडन कर सकते हैं हमारे समकाल वालों का खंडन कर सकते हैं हमारे उत्तर काल में कोई क्या लिखने वाला हमें मालूम नहीं हम खंडन नहीं कर सकते हैं आप अपने से घटिया समझ रहे व्यास्तों जिसने शास्त्रों को दिया है व्यासिक और स्वयं नारायण के अवतार है उन्हें क्या नहीं मालूम सृष्टि में कब कौन होगा क्या होगा और स्वयं की अवतार है नारायण नारायण का अवतार व्यास नारायण का अवतार बुद्ध भगवान इसलिए शंकाएं आप जैसे लोगों में तो अपेक्षा ही नहीं है ये तो पूछनी चाहिए कोई अंग्रेज को जिसको कोई संस्कारी नहीं ऋषि क्या होता मालूम नहीं वो तो मूढ़ पूछे तो बड़ा अच्छा लगता है उसको जवाब देना बड़ा आनंद आएगा हमें भी लेकिन आप लोग ऐसा प्रश्न पूछेंगे तो भाई उचित तो नहीं और इसकी जवाब मैं कई बार दे चुका हूँ ऐसे कई बार बात उठती है नौ लाख साल पहले वाल्मीकि ने रामायण को लिख दिया था इतिहास के सिद्धांत के हिसाब से कैसे लिख दिए चित्रिकाल और उनको तो छोड़ो कालीदास को मालूम था भोज की पत्नी की जांग में तिल थी कैसे पता चला ये तो बड़ा विवाद हुई थी कालिदास के ऊपर कि आपका मतलब कहीं संबंध होगा मेरी भानुमती के साथ ऐसा कोई संबंध नहीं फिर तुम्हें ज्ञान कैसे हुआ इस बात की उसके तो जांग में तिल है? तब उसने का सरस्वती की कृपा जिस तत्व का ध्यान करूंगा उस तत्व का आर पार सब कुछ मुझे बोध हो जाता है जब इस कलयुग में एक मूढ़ जो कृपा से कालिदास जैसे कवि हुआ जन्मदा अनपढ़ था, अंगूठा चाप भी नहीं था बेचारा वो भी पता नहीं था अंगूठा क्या होता है चपाना क्या होता है।, है जिस डाली पर पैटो उसी को काट रहा है अक्कल नहीं कि हम भी मरे गिरेंगे हाथ पे टूटेगा ऐसी आदमी बाद भगवती कृपा से इस तरह का ज्ञाना ज्ञानी ज्या, हो सकता है तो व्यास जी की क्या तुम सोच रहे हो दो दोबारा ऐसे प्रश्न कभी हमारे सामने नहीं पूछना यश तो प्रत्यर्थ नियतम प्रत्ययमात्र क्षण चित्तम तस सर्वमे चित्तम एकाग्रम नास्तुप्तम ये पूर्व पक्षी का कथन है वैनाशिक बौद्ध इसलिए यहां पर बौद्ध दहा नाम नहीं ले रहे हैं तू करके बात रख यदि कोई ऐसा भी कहता है प्रत्यर्थ नियतम प्रत्यमात्रिकम वो कहता क्या प्रत्यर्थ नियत यावत विषय है ताव विषय काल पर रहकर सात साथ, साथ खत्म भी हो गया प्रत्यर्थ माने मैंने घटकाल में घट विज्ञान बस खत्म बात उसके उत्तर क्षण में नहीं न घट है न घट विज्ञान है खत्म प्रत्यर्तनीयतम प्रत्यर्तनियत का लक्षण क्या है विषय भूत विषय अनन्य गात्व सती त्राश्य प्रत्यर्तनीयत्व विषयीभूत विषय अन्य गिनी गा सती अन्य गिवे सती तथा नाश्य इसका लक्षण है विषयी जो आत्मा है जीवात्मा है जो अनुभव कर रहा है विषय है ना और उसका अनुभव का विषय घट है और घट और आत्मा दोनों का समान काल में रहना उसको तर्क काल न घट है न आत्मा है दोनों खत्म हो जाना उसको कहते हैं विषय अन्य कामित सती त्रीव ना सतम साथ, साथ नष्ट जैसे एक लहर ऑब्जेक्ट है उत्पन्न होता है स्थिति को प्राप्त हुआ फिर नष्ट हो गया उतनी स्थिति उतने काल को कहते वो उतनी काल घट भी है उतनी काल आस्था भी है ये समझ समस्या है आता भी साथ साथ नष्ट हो गया घट को जानना जानने वाला और वह वा घट जानने योग्य जो था वो सब सबके सब एक साथ खत्म भी हो गए एक साथ उत्पन्न होते जाते हैं ज्ञान भी होते जाता और साथ साथ सब के सब नष्ट भी हो जाते न ज्ञात अलग गया न रह गया न रह गया तीनों ही लोग कहते हैं कि प्रत्यर्थ नियतत्व विषयीभूत विषय अन्य गाते सती तथा नाशकमी प्रत्यर्थ नि अत प्रत्ययमात्र अगला विशेषण दे रहे हैं प्रत्यय प्रत्यय मात्र क्या मतलब गया ज्ञानवृत्ति सत्य निराधार वृत्तिमत्व ज्ञान वृत्ति सती निराधार वृत्तिमत्व आधार नहीं हो सकता नष्ट हो रहा है।, आधार है तो आधार में क्या ना जैसे नदी रूपी आधार है लहर उत्पन्न होता है लेकिन नदी नाम के जो तो है ना यदि लहर ही नदी होता तो, तो कोई आधार ही ना होता तो लहर नष्ट आपको व्यवहार वे करना पड़ेगा नदी भी नष्ट लेकिन आप जान रहे लहर उत्पन्न हो रहा है नष्ट हो रहा है उत्पन्न हो रहा है नष्ट हो रहा है लेकिन फिर भी आप नहीं कहते हैं गंगा नदी नष्ट हो गई हर लहर के साथ गंगा नष्ट हो रही है ऐसा बोलता है क्या कोई नहीं क्यों आप ये मान रहे हैं उसे कोई नियत आधार है और ऐसे वो नहीं मानते मात्र ज्ञान ज्ञानाकार वृत्ति हुआ वो स्वयं आत्मा गताकार कोई प्राप्त हो रखा है ज्ञानाकार कोई प्राप्त हो रखा है वो सारा आकार विषय आकार और विषय आकार और विषय विषय संबंध आकार वगैरह होकर के साथ साथ वो ष्ट हो जाता है इसीलिए वो उसको कोई आधार नहीं रहा अत उसको मात्र विज्ञान मात्र स्वरूप है लेकिन विज्ञान मात्र स्वरूप हो तो कोई आपत्ति नहीं हमारे यहां वो सर्वम ब्रह्म है सर्वम घर विधम ब्रह्म विज्ञान मात्र रूपये सत्यम ज्ञान आनंदम ब्रह्म विज्ञान आनंदम ब्रह्म इसलिए ब्रह्म तो विज्ञान रूप है विज्ञान आत्म सारा जगत है तो विज्ञान मात्र कहने में कोई गलत नहीं है जन आगे जोड़ दिया उसने शनि वो विज्ञान नित्य नि क्षणिक्त को आत्मा तो नहीं मानता है तस्य चित्तम एकाग्रम चित्त सदा एकाग्री होगा ठीक एक क्षण में और विक्षेप कहां से आएगी एक क्षण में ही रहने वाला आत्मा में विक्षेप अवस्था एकाग्र अवस्था निरुद्ध अवस्था क्षिप्त अवस्था मूढ़ अवस्था वगैरह वर्णन कर सकते हो क्या पांच भूमि वाला आपने माना मूढ़ क्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध ये एक पांचों अवस्थाएं एक क्षण में हो सकता है क्या असंभव इसलिए एक क्षण एक ही अवस्था होगी और उस अवस्था में कैसा होगी तो कहता है वो सदा एकाग्र ही होगा विक्षेप का प्रसंग ही नहीं है न मूढ़ अवस्था है ना क्षिप्त है न विक्षिप्त न ना निरुद्ध नाम वस्तु हो सकता है क्योंकि जो क्षण विज्ञान है वो किसी ने एक विषय के साथ एकाग्र हो रखा है जो घट को जान रहा है विज्ञान तो घट के साथ ही तादाद में रखता है और घट और विज्ञान भिन् भी नहीं है और जब सारी, सारी एक है एक आग्रह इसलिए हमारे विक्षेप नाम का चीज ही नहीं है कहता है बोध आप करें विक्षेप को दूर करने के लिए इतना इतना लफड़ा करो क्यों करो क्योंकि हमारे मत विक्षेप नाम का चीज नहीं है हम तो सदा एक आग्र ही है ना इसे पहाड़ के लोग बोलते हैं हम तो भाई जन्मजात हिमालय में जन्म लिए हम तो देवता पहाड़ तो तो में जन्म दिया है भगवान ने हम तो हिमालय के वासी है देवता नहाते क्या देवताओं का तो नहा नहलाया जाता है आप नहलाओ बात अलग कुछ करने की जरूरत है वो तो, तो एकाग्रह वही कर सर्वम में वचितम एक विक्षेप्त। विक्षेप्त नाम का चित्त ही नहीं रह गया तो को दूर करने की आपने उपाय वगैरह बता रहे हो तो, तो है, है हमारा इस विषय में कुछ कहना है यदि पुनरिदम सर्वत प्रत्यास्मिन अर्थ समाधि तथा तो भवती एकाग्रम थी पर एकाग्रम तुम बोल रहे हो अप्रेक्षण विज्ञान को एकाग्र शब्द का अर्थ क्या मुझे बताओ पहले। आप एकाग्र शब्द प्रयोग कर रहे हैं इसका मतलब उससे दिन के अन्य तत्व को स्वीकार कर रहे हैं कि एकाग्र शब्द प्रयोग का मतलब क्या है इस शब्द का अर्थ क्या है आप एकाग्र हैं इसका मतलब है आपका चित्त अन्य विषयों को ग्रहण नहीं कर रहा है यह तो अर्थ हुआ यह अर्थ निकालने के लिए आप अन्य वस्तुओं की सत्ता स्वीकार करनी पड़ेगी <im gospel> आप मान लो कि क्षण विज्ञान से भिन्न होते हैं पर सर्वम क्षनिकम बात आपका खंडन हो जाएगा इसे वजह दोष है चित्तम कह करके जब शनिकम एकाग्र भी कह दिया आपने तो दोष दोषेड़ा क्योंकि एकाग्र वस्तु उस चीज का नाम है जो अन्य सकल से व्यावर्तन कर एक विषय में चिपक जाना इसे कहते हैं प्रत्यार्त्य सर्वतम ने सभिनत ने जितने विद्यमान है बाह्य ये या अंता है सकल वस्तुओं से प्रत्याहरण करके एक के समाध रहता है एक तत्व का एक वस्तु का एक, एक विषय पर निरंतर समाधान कर लिया चित्त को स्थापित कर रखा है यदा तदा भवती एकाग्र तब एकाग्र नाम का जिस करता है अतो न इसलिए ये आपका लक्षण जो बनाया ना प्रत्यर्थ नियतम एकाग्रम सर्वम चित्तम ये दोनों ही बात बनती नहीं हाँ प्रत्यम तो मानूंगा प्रत्यय हमारे में तो स्वीकृत है लेकिन जो आगे पीछे विशेषण आपने दिया प्रत्यर्थ नियत हुआ करेगा वो गड़बड़े क्षणिक होगा वो गड़बड़े और सर्वम चित्तम एकाग्रम जो कह दिया आपने एक ऐसा नहीं था अत्युन प्रत्यर्थ तो पूर्व पक्ष कहता है सदृश प्रत्यप्तम एकाग्रम मन मन्यते ऐसा है हम एकाग्रे कह देते हैं कि क्षण विज्ञान कीजिए धारा चल पड़ी और उस धारा में विषयांतर नहीं हुआ जैसे जलधारा आप देखते हैं जलधारा में क्या होता है कि एक प्रवाह चला वो प्रवाह कोई लकड़ी को लेकर जा रहा है मान लो कोई जरूरी नहीं कि अगली लहर में वही लकड़ी रहेगा वो इधर उधर भी हो सकता है भरोसा ही नहीं था कोई और चीज आ सकती तिनका आ सकती कोई और चीज आ जाएगा है कि नहीं? तो वह बदल सकता है विषय उस लहर का विषय अलग अलग होते हैं यथा तथा तो यहां पर भी जब क्षण विज्ञान का लहर चल रहा है धारा चलता है तो यह अलग अलग विषय को लेकर चल सकता था होता ही अलग अलग विषयों के साथ सभी का वह अनुभव है प्रतियां एक विषय को लेकर चलते नहीं है और यदि वह धारा एक विषय आकार हो जाए तो उसका नाम हम एकाग्र कहते हैं ऐसा पूर्व पक्ष है क्षण होते हुए भी प्रत्युर्थ नियत भी है प्रत्युर्थ नियत होता हुआ अर्थ निरंतर एक होगा हर का विषय जैसा ओम ओम ओम ओम जब जाओगे तो क्या होगा क्षण विज्ञान बना ये भी क्षण विज्ञान की धारा है ओमाकार क्षण विज्ञान पहले हुई फिर दोबारा ओमाक हो गया इसी को कहना चाह रहा है यो भी सदृश प्रत्यय सदृश प्रत्यय मने समान विषय को बार बार क्षण विज्ञान हो जाना उसके प्रवाह के द्वारा भी जो चित्र हैं, उस चित्र को मैं एकाग्र कह दूंगा तब तो मेरे दोष आपत्ति नहीं है ना क्या तो लेकिन यदि एकाग्रता प्रवाचित्त से धर्म हो तथा एकम नास्ती प्रवाचितम क्षन वस्या हो ये होगा अब यह विकल्प उठा रहे यदि एकाग्रता प्रवाचित से धर्म हो धर्मी रूप में वह वह क्षण विज्ञान रूप का जो था वह चित्र उसका वह धर्म है या क्षण विज्ञान का स्वरूप ही वो बोल रहे हो एकाग्रता एकाग्रता नाम का चीज उस क्षण विज्ञान का धर्म है या वो एकाग्रता धर्मी का ही स्वरूप है क्या बोलना चाहते हो धर्म पक्ष में गड़बड़ सकल धर्म प्रथम क्षण में एकाग्रता थी दूसरे क्षण में भी एकाग्रता है क्षण में भी एकाकरता है सकल संबंध एक तत्व तो मानना पड़ेगा तभी तो धारा में आप कहोगे समान धर्म वाला क्षण विज्ञान कर रहा है ये कैसे तय करोगे उसके लिए आपको स्थायी तत्व मानोगे तो, तो स्व क्षण विज्ञानवाद नष्ट हो जाएगा इसे कहते हैं यदि एकाग्रता नाम प्रवाह चित्तस्य तस्य धर्म है यदि प्रवाह चित्त रूपाक्षण विज्ञान का धर्म मानते हो तो सर्व सदस्य प्रत्येक व्यक्ति प्रवाही वा नहीं ये छोट दिया तथा एकम नास्ति तब तो आपका मत में क्या है एक धर्मी नाम की चीज नहीं तो वही धर्म वही धर्म वही धर्म रहने वाला वो धर्मी भी अलग अलग यदि हो जाएगा तो समान धर्म वाला अनेक धर्मियों को ज्ञान करने वाला कौन है ये कैसा पता चला आपको समान धर्म वाला वह धर्मी बारम बार हो रहा है इसको जानने वाला कौन है वो एक नहीं है क्योंकि आपके यहाँ तो विज्ञान विषय सब एक साथ नष्ट हो जाते नष्ट हो गया तो वो जो प्रथम क्षण में एकाग्रता चित्त नष्ट हो गया तो दूसरे क्षण में जो एकाग्रता से विशिष्ट चित्त है मान लो तभी उसको जानेगा कौन पहले वाला ये है उसके सदृश है वो दूसरा विषय नहीं हो गया है एकाग्रता यहाँ पर भी विषय बना हुआ है यह कौन करेगा उस धारा के अंदर उस धारा का आधार अब देखिए नित्य तत्व तो न मानोगे तो काम चलेगा नहीं कने का तात्पर्य एक कोई अतिरिक्त तो माननी पड़ेगी अतिरिक्त तो मानकर सौ सिद्धांत हानि होगा नास्ति प्रवाह चित्तम शनिगत लेकिन ऐसा एकम नास्ति क्योंकि आपके मत में ऐसा कोई एक तत्व तो नहीं मानते हो क्यों तो प्रवाह चित्तम शनिगत क्योंकि आपके मत प्रवाह चित्त वो भी शनि ही है अत तो प्रवांश सेवा कैसा करो फिर वो धर्मी ही धर्म रूपेण भी दिख है प्रवाह में अंश अनेक अंश मानूंगा तब कहूंगा अंशों से अतिरिक्त अंश है यानी सकल अंशों को समझने वाला एक अंशी मानोगे कि नहीं मानोगे मानो ये अंशी मानोगे वह एक अंश क्षणिक है यानी यदि वो अंश क्षणिक है तो फिर बात वही दोष खड़ा हुआ पूर्वोत्तर अंशांशियों का संबंध कौन जोड़ेगा कौन समझेगा वहां भी एकाग्रता होता है यहां भी एकाग्र है आगे भी एकाग्र हो रहा है कैसे जानेंगे आप इसने कहते हैं अथ मान पुनः पूर्व पक्ष अथ पूर्व पक्ष के लिए अथ प्रवांशी वह प्रत्यय धर्म प्रवाह का जो अंश है उसी प्रत्येक का धर्म मान लिया जाए कभी ये भी नहीं हो सकता क्यों क्योंकि स सर्व सदृष्ट प्रत्य प्रवाही विकत्य प्रवाही प्रत्यर्थ आदि एकाग्रे विक्षिप्त चित्ता अनुपत्ति और वहां भी प्रश्न पूछा जाएगा तो प्रवा प्रत्यय प्रवाह हो रहा है, कि होता है। और आपका सिद्धांत प्रत्यर्थ नियत है सदृश प्रवाह का निर्णय नहीं हो सकता निर्णायक पृथक हुए बिना प्रवाह की सादृश्यता या विसादृश्यता का निर्णय कैसे करो पूर्व में घट विज्ञान था उत्तर में पटविज्ञान हो गया है हमारी आत्मा ये जानने वाला मैं अलग हूं ना यदि मैं भी क्षणिक हो जाऊ फिर कौन निर्णय लेगा पूर्व में घट विज्ञान वाला मई का और अब जो पठ विज्ञान वाला मई हूँ ये निर्णय कौन ले रहा है हो पूर्वोत्तर कालीन प्रतिविज्ञा करने वाला कोई करता ना होता फिर तो वह, वह भी क्षणिक हो जाए साथ वह तो भी नष्ट यदि हो जाने लगता है फिर तो व्यवस्था नहीं हो सकती है वही कहते हैं स सर्व सदस्य प्रत्युप्रवाही व मैंने सर्वमन सभी अंश सदृष प्रति प्रवाही है आप निर्णय इसलिए नहीं ले सकते हो क्योंकि आपका मत एक है एकाग्री क्योंकि एकाग्र ही है इसे विक्षिप्त चित्त की उपत्ति नहीं हो सकती आपका जो सिद्धांत है वो हानि हो जाएगा तस्माद एकम अनेक अवसित चित्तमें आपको माननी पड़ेगी एक चित्त अनेक अर्थों के साथ संबंध करता अवस्थित रहने वाला चित्त को आपको मानना ही पड़ेगा इस प्रकार से बौद्धों को खंडन करके क्षणिक विज्ञान आपको तो चित्त से भिन्न कोई तत्व है जो चित्त है क्षण विज्ञान को चित्त कहना उचित नहीं वह चित्त तो अलग चीज है जो कि नित्य रहता है वो एक है अनेकार्थ तो संवेदी हो करके रहता है अत्यव समझ पाता है की वह हमारा जो चित्त है वह कैसा है है कि एकाग्र है क्या है ऐसे समझने वाला उस चित्त से भिन्न पुरुष रूपा साक्ष माननी पड़ेगी और कुछ अन्य लोग शंका करते हैं यदि चित चित्तेन न एक न आनन्विता स्वभाव भिन्ना प्रत्यह जायरन यदि मान लीजिए आश्रय जो एक चित्त के साथ असंबद्ध स्वतंत्र परस्पर भिन्न प्रत्येक समूह उत्पन्न विनाशारी मान लो तब भी नहीं हो सकता क्यों अथ से यहां सिद्धांत बोल रहे अथ फिर तो कथम अन्य प्रत्येक से अन्य समर्था पवे समस्या ये होगी यदि आप एक चित्त के द्वारा अनुत होकर अनुभव हो रहा है मानते हो इससे कोई संबंध नहीं अन्य का मतलब क्या संबंध अभाव चित्त वाले एक है लेकिन पुरुत्र को संबंध नहीं मानेगा यदि फिर तो पूर्व में अनुभव जो हुआ था उसके बाद में स्मृति कौन करेगा दूसरा करेगा जब संबंध नहीं मानोगे तो दूसरा मानने पड़ेगा और दूसरा मानने पर दोष है कृतव प्रणाश दोष आएगा। किया किसने भोगे कोई और उसका आगे संबंध नहीं रहेगा उसके साथ तो प्रत्येक जो उसकी जो है प्रत्यर्थ नियत होता वह जो विज्ञान का जो है वो अलग अलग है, है न, पर भिन्ना भी कर रहे हैं, असंबदिन्ना भिन्न है और अन्यवित भी है एकदम, अत्यंत भिन्न है और अत्यंत भी है, भिन्न हो तो कोई आपत्ति नहीं लेकिन संबद्ध हो तो व्यवस्था भी बना दिया जा सकता है लेकिन भिन्न होता तो है असंबद्ध कहने पर उनका अनुभव कोई नहीं कर सकेगा तो ये समस्या होगा अनुभव कोई कर रहा है स्मृति कोई और करेगा कर्म कोई और करता है तो भोग कोई और करने लग जाएगा ये समस्या खड़ी होगी अन्य प्रत्युपचित कर्माशीष अन्य प्रत्युपोक्ता भवित जैसे सिद्धांत आक्षेप में क्वेश्चन मार्क प्रश्न चिन्ह दिया गया इसीलिए सिद्धांत ऐसा आक्षेप दे रहा है उस पर यह सब आपत्तियां बनेंगे कथन चित्त गोमय पाय सीएम न्याय किसी प्रकार से मैं समाधान कर ला है जैसे जैसे हो जाता है ऐसा कह दोगे तो गोबर और खीर बराबर हो जाएगी गोबर और दूध बराबर हो जाएंगे किसने बनाया गोमयम क्षीरम कर दिया अनुमान कर, गवित्वार। गवित्वार। कर दो गोमयम क्षीरम गव्यता गव्य गव्य कर दो अनुमान क्या हनुमान मान लोगे क्या गोबर दूध हो जाएगा इसीलिए कहते गोमय पायसी अन्याय यहाँ घुस जाएगा यदि कहोगे जैसे तैसे काम चलेगी जैसे तैसे नहीं चलेगी व्यवस्था देनी पड़ेगी आपको सही सही जो जैसे जैसे मान लूंगा ऐसे कहोगे रोवि का कर, हमारा अनुमान भी जैसे तैसे मान लो गोबर दूध है मैं अनुमान कर रहा हूँ तो मान लो ना बे ऐसा माना जाएगा क्या नहीं माना जा सकता इसलिए यथागत व्यवस्था कर लो ये बात बिल्कुल गलत है वहां पर ऐसे स्थलों में कहा जाता है गोमय पायसी न्याय लागू हो जाएगा यथा गोमय कभी पायस नहीं हो सकता उसी प्रथाक व्यवस्था भी नहीं हो सकती अति इसका भी मत खंडन हो गया इसका दुष्टाभाष न्याय भी बोलते हैं दुष्टाभाष न्याय गोमय पायसी न्याय ये अनुमान है कि न्याय गोमयम पायसम एक कारणकत्व एक कारणकत्वात्पाश कारणको तो दुष्टांत तो क्या लेता है धागे रुई से धागा बना और धागे से कपड़ा बना अदे कपड़ा भी रूई से ही बना हुआ है ना अच्छे दोनों में रुई कारपासत्व तो नाम समान धर्म रहेगा कि नहीं रहेगा धागे में भी कारपासत्व है और पट में भी कारपासत्व रहेगा कोई आपत्ति तो है नहीं किसी को क्यों एक कारण जन्य है एक कारण जन्य है वो सब उसी प्रकार से कहते हैं गौ से जन्य है ना गोबर भी और दूध भी गौ गो और गोबर दूध बराबर गोबर दूध बराबर से हो जाएगा गोबर से चाय बना लोगे तो लेकिन जिस प्रकार से यह न्याय दुष्ट है दूषित आभास है तर्क आभास, आभास है तद्वत ये जो कहना आपके ताकत व्यवस्था हो जाएगी ये अभी आभास मात्र ही है सर्वदोष दूषित है स्वात्भव अपन चित्त से अन्य कथम चित्त का एक एक प्रत्यय संपूर्ण पृथक है यदि ऐसा कहा जाए तो स्वानुभव का भी अपल हो जाएगा स्वात्ता अनुभव अपन वह कह दिया आप अपने अनुभव का ही खंडन कर दे रहे हो यदि आप कहते हो चित्त से अन्य प्राप्त यदि आप कहते हैं चित्त एक एक प्रत्यय संपूर्ण पृथक पृथक ही है और क्षणिक है नष्ट होते रहेगा तो अपनी अनुभव का आप खंडन कर रहे हैं कथम पूछता है कैसे यहाँ पर पूर्व पक्ष गर्वित उत्तर है ये प्रश्न चिन्ह का ना तो पूर्व प्राप्त तक जो है पूर्व पक्ष कहता है चित्तम्य चित्त जो है एक है भले ही है फिर भी वह प्रत्येक प्रत्यय संपूर्ण पृथक पृथक है प्रत्यय प्रत्यय प्रत्यय प्रत्ययी रूपा है विषय रूपा नहीं अब है अब पूर्व के वैसे अंतर ही है वह घट घट ज्ञान घट विज्ञाता सब एक मान लिया था अब कहते घटना कोई चीज सही नहीं बाह्य अर्थ तो अनुमयवादी भी नहीं है बाह्य अर्थ प्रत्यक्षवादी भी नहीं सर्व सो ले लीजिए अब वो व्यक्ति क्या करेगा वो कहता कि है कि ठीक है सर्वम प्रत्यय प्रश्न सव शनि का ऐसे कहने वाला व्यक्ति स्व अनुभव का ही अपलाप कर रहे उतना ऐसा सिद्धांत है, है वो स्वात्मा अनुभव अपन सिद्धांत है यदि चित्त यदि आप चित्त को अन्य अन्य अन्य अन्य करके पृथक पृथक पृथक करके ये दूसरा संबद्ध होता है सभी विनाशशाली है प्रत्येक प्रत्येक रूप है ऐसे जिसके कार्यक्रम लग जाओगे तो स्वात्मा अनुभव स्वात्मा अनुभव का अपलाप हो जाता है तो पूर्व पोषिक हो रहा है भाई क्योंकि अनुभव देखो ना क्या है सभी का यद हम जिसको मैंने पहले देखा तो उसको मैं ऐसे बोलते, बोलते व्यवहार हो तो कैसे होगा जो देखने वाला क्षण विज्ञान नष्ट भी हो जाता है फिर स्पर्श करने वाला क्षण विज्ञान दूसरा ही है प्रतिविज्ञा का नहीं हो सकता हस्ताक्षम आज जिसको मैंने छुआ था उसको मैं देख रहा हूँ ऐसे व्यवहार हो जाते है अहमित प्रत्यय सर्वस्व प्रत्येक भेदे सती प्रत्ये न उपस्थित है यहाँ पर क्या हो रहा है अहमित कारक जो प्रत्यय है वह सकल प्रत्यय के साथ भिन्न होने के बावजूद भी प्रत्यय के रूप में अभेदन अन्वित है पहला प्रत्यय का प्रत्यय दूसरे प्रत्यय का भी प्रत्यय वही है अतय जो अन्य हो पाता है संबंध होता है और इस प्रकार प्रतिज्ञा भी हो सकते है अभेदेन उपस्थित है एक प्रत्यय विषय अयम अभेद आत्मा अह इति प्रत्य इसीलिए अब यहां पर थोड़ा स्पृत विचार है एक प्रत्यय विषय अयम अभेद आत्मा पर इसलिए देखते हैं